दैनंदिन जीवन में योग ब्रह्मचर्य ही रक्षेत व्युत्पत्ति के अनुसार ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ है ब्रह्म अर्थात परमात्मा में वास करना लय होना अथवा उनके साथ अपने एकत्व का अनुभव करना योग सूत्र के भाष्यकार व्यास ने ब्रह्मचर्य की परिभाषा जननेन्द्रीय के नियंत्रण और काम लोलुपता के प्रत्येक स्वरूप के त्याग के रूप में की है जिसका तात्पर्य न केवल स्थूल रूप से यौन लिप्तता से बचाव है बल्कि विचारों इच्छाओं दृष्टि वार्तालाप एवं मन अथवा अन्य इंद्रियों के माध्यम से भी यौन सुख का पूर्ण त्याग या उनमें लिप्त न होना भी है इस प्रकार ब्रह्मचर्य के पारमार्थिक सूक्ष्म अथवा मानसिक और स्थूल भौतिक अथवा शारीरिक विभिन्न आयाम हो सकते हैं और अंत में अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में काम इतनी प्रमुख भूमिका निभाता है कि इसके एक अन्य आयाम पर विचार करना भी आवश्यक हो जाता है और वह है सामाजिक जब से फ्रायड ने कामेक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और उसके फलस्वरूप पाश्चात्य सभ्यता का दैंगीकरण हुआ है तब से यौन क्रिया एवं ब्रह्मचर्य के सामाजिक आयाम अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं हम सिरमंड फ्रायड के इस कथन से भले ही सहमत न हो कि यौन प्रेरणा ही मनुष्य में सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति है और शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही प्रकार का पूर्ण यौन विकास एक संघर्ष मुक्त और स्वस्थ मानस की प्राप्ति का लक्ष्य है परंतु हमें यह मानना ही होगा कि फ्रायड ने हमें अवचेतन मन के क्रियाकलाप के विषय में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की है काम की जड़ें वास्तव में गहरी है यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने भी अर्जुन द्वारा किए गए एक प्रासंगिक प्रश्न के उत्तर में ऐसा ही संकेत दिया है उन्होंने न केवल काम की शक्ति का वर्णन किया है बल्कि एक महत्वपूर्ण गंभीर विश्लेषण में काम के तीन अधिष्ठान भी बताए हैं अर्जुन ने पूछा यह मानव स्वयं न चाहते हुए भी बलात् किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है कृपा में भगवान कहते हैं यह काम है यह क्रोध है जो रजोगुण द्वारा उत्पन्न होता है यह बहुत खाने वाला है और अत्यंत पापी है तू इसे ही वैरी जान हे पार्थ धुएं से आवृत अग्नि के समान ज्ञानियों के नित्य वैरी काम द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है इंद्रियां मन और बुद्धि इसके अधिष्ठान बताए गए हैं यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है इस प्रकार श्री कृष्ण के अनुसार इच्छा विशेष रूप से कामेच्छा अत्यंत शक्तिशाली होती है और बुद्धिमान व्यक्ति पर भी ज्ञानी हावी हो जाती है द्वितीय इसके तीन अधिष्ठान हैं, अर्थात यह तीन स्थानों पर निवास करते हुए कार्य करती है यह स्पष्ट है कि व्यक्ति इंद्रियों के माध्यम से विषयों को भोग करता है परंतु काम मन में भी निवास करता है इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति कल्पना स्मृति एवं मानसिक सहयोग के माध्यम से भी भोग के आनंद का अनुभव कर सकता है काम का तृतीय निवास स्थान बुद्धि सर्वाधिक महत्वपूर्ण और गहरा है बुद्धि निश्चयात्मिका होती है जो दृढ़ निष्कर्ष और निर्णय पर पहुँचती है और हमारे विचार एवं कार्यों को प्रेरित करती है तो फिर काम के निवास स्थान के रूप में बुद्धि का क्या अर्थ है जब व्यक्ति अनुभव युक्ति अथवा झूठे विश्वास के द्वारा यह मान लेता है कि काम में लिप्त होना अच्छा है यह स्वास्थ्य शांति और प्रसन्नता देने में सहायक है यही जीवन का एकमात्र सच्चा लक्ष्य है किसी भी प्रकार से व्यक्ति की कामेखा को पूर्ण करने में कुछ भी गलत नहीं है तो काम अपने गहनतम और सुरक्षित निवास बुद्धि में दृढ़ता से स्थापित हो जाता है इंद्रियों को नियंत्रित करना आसान है व्यक्ति अल्प प्रयास से ही कामुक कल्पना स्मृतियों एवं विचारों से तटस्थ रह सकता है परंतु काम पर विजय पाना अत्यंत कठिन हो जाता है यदि इसने बुद्धि में दृढ़ मान्यता के रूप में मजबूत जड़े जमा ली हो इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्ति को नष्ट करने वाले इस पापी काम को इंद्रिय संयम द्वारा मार डालने को कहा और यह भी उपदेश दिया इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहू तू तो इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल यदि कोई वास्तव में ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चाहता है तो काम की इस रचना या बनावट को भली प्रकार समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कठोपनिषद में हम श्रेयस और प्रेयस की अवधारणा पाते हैं प्रेयस से तात्पर्य है जो भविष्य में भी कल्याण हेतु लाभकारी एवं अनुकूल हो प्रेयस अर्थात जो केवल प्रीतिकर एवं आकर्षक हो और यद्यपि क्षणिक आनंद व प्रसन्नता प्रदान करता हो किंतु भविष्य में हानिकारक हो मनुष्य स्वभावत ही सुखद की ओर आकर्षित होता है काम सबसे आकर्षक और आनंददायी है यह कहने की आवश्यकता नहीं है परंतु बहुत ही कम व्यक्ति जानते अथवा अनुभव करते हैं कि अनियंत्रित होने पर यह संपूर्ण विनाश और विध्वंस की ओर ले जा सकता है और यदि तर्क द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि यौन आनंद भी सबसे अधिक लाभदायक है तो इसे जीतना कितना कठिन हो सकता है आज संचार साधनों की सहायता से इसी मान्यता को संपूर्ण विश्व में प्रचारित किया जा रहा है पांच यमो अर्थात नैतिक मूल्यों में ब्रह्मचर्य ही अकेला ऐसा है जिसका शारीरिक आयाम है तथा जिसका अध्ययन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद द्वारा किया गया है आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य शरीर में सात प्रकार की धातुएं अथवा तत्व होते हैं हम जो भोजन करते हैं वह पचकर सार अथवा रस में परिवर्तित हो जाता है जिसे शरीर तंत्र में शोख लिया जाता है रस रक्त से परिवर्तित होता है रक्त मांस में मांस मेद में मेद अस्थि में, अस्थि मज्जा में और मज्जा बीज अथवा वीर्य में बदल जाता है इस सिद्धांत के अनुसार वीर्य सातवी धातु अथवा तत्व है और स्वाभाविक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण और परिष्कृत है यह पूर्वोक्त सभी धातुओं का सार है फलस्वरूप इसकी हानि एक महत्व हानि मानी गई है यदि इसे संक्षिप्त संरक्षित किया जाए तो यह वीर शरीर तंत्र में अवशोषित होकर ओजस में परिवर्तित हो जाता है ओजस धातुओं से भी सूक्ष्मतर है इसके शारीरिक पहलू के साथ साथ एक सूक्ष्म मानसिक पक्ष भी है यह न केवल भौतिक शरीर का बल्कि मस्तिष्क और स्नायु तंत्र का भी पोषण करता है चरक संहिता के अनुसार यह शरीर को तेज और आकर्षक प्रदान आकर्षण प्रदान कर बुद्धि को भी तीक्ष्ण बनाता है स्मृति बढ़ाता है एवं सामान्य स्थिरता एवं आनंद प्रदान करने में सहायक होता है अत आयुर्वेद के अनुसार संभोग के माध्यम से वीर्य की अत्यधिक हानि पूर्ववर्ती छह धातुओं के निर्माण की प्रक्रिया को कमजोर बना देती है और ओजस को भी घटा देती है इसलिए यह स्पष्ट इस रूप से परामर्श दिया जाता है कि शुक्राणु को केवल प्रजनन हेतु ही व्यय करना चाहिए अन्यथा नहीं आधुनिक शरीर विज्ञान के अनुसार मनुष्य शरीर दो प्रकार की तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है एक वह जो व्यक्ति के स्वैच्छिक नियंत्रण में है और दूसरी वह जो अनैच्छिक रूप से कार्य करती है और व्यक्ति के नियंत्रण से परे है जो स्नायु तंत्र हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके भी दो प्रकार हैं सिंपैथिटिक और एसिम्पैथिक संभोग के दौरान ये दोनों ही अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं जब भी हम भावनात्मक रूप से क्रोध भय अथवा काम द्वारा अशांत होते हैं स्वायत्त स्नायु स्नायु तंत्र सक्रिय हो जाता है हमारा हृदय तेजी से धड़कने लगता है श्वास प्रश्वास तेज और अनियमित हो जाता है श्वेत बहने लगता है एवं लार बहने अथवा घटने लगती है इत्यादि स्वायत्त स्नायु तंत्र की बारम्बार इस प्रकार की उत्तेजना और उसके फलस्वरूप हृदय की धड़कन की अप्राकृतिक अनियमितता अंततः में स्थाई क्षति उत्पन्न कर सकती है वीर में मूत्राशय के निकट स्थित प्रोस्टेट नामक ग्रंथि से श्रवित द्रव भी समाविष्ट होते हैं इस प्रोस्टेट ग्रंथि से निर्गत श्राव में फास्फेट होते हैं जो मस्तिष्क के क्रियाकलापों के लिए उपयोगी सिद्ध हो चुके हैं ग्लीसरो का उपयोग अक्सर मस्तिष्क की शक्तिवर्धक औषधि के रूप में किया जाता है इसके अतिरिक्त प्रोस्टेट प्रोस्टाग्लांडिंस नामक रसायन का उत्पादन भी करता है जो शरीर के विभिन्न अंगों की सूजन आदि से रक्षा करता है आधुनिक काल में कृत्रिम प्रोस्टाग्लाडिंस का उपयोग सूजन रोधी एवं गठिया रोधी दवाओं के रूप में बहुतायत से हो रहा है ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति माता ने प्राकृतिक प्रोस्टाग्लाडिन्स का उत्पादन विशाल मात्रा में होने वाली सूजन एवं दाहक प्रतिक्रियाओं से शरीर की रक्षा एवं प्राकृतिक प्रतिरोध प्रदान करने के लिए किया है। कहना कठिन है कि, कि किस हद तक वीर का ह्रास प्राकृतिक प्रोफ्टाग्लाडि नियामक प्रणालियों को प्रभावित कर प्राकृतिक फास्फेट के ह्रास हाँ की ओर ले जाता है और क्या यह हास व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य हेतु महत्वपूर्ण है किंतु यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि यदि उपरोक्त तथ्य सही है तो संभोग की अधिकता और वीर्य की अत्यधिक ह्रास व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है आधुनिक शरीर विज्ञान के संदर्भ में ओजस से तात्पर्य अधिकतम प्राकृतिक प्रतिरोध और शारीरिक और मानसिक अवसाद एवं तनाव को सहन करने की क्षमता से है ऐसे कई अन्य तरीके भी हैं जिनके द्वारा इन रसायनों को खोया अथवा प्राप्त किया जा सकता है यहाँ तक कि आयुर्वेद के अनुसार ओजस संभोग के अलावा अन्य प्रकार से भी रात को प्राप्त होता है यह भी निर्धारित करना होगा कि महिलाओं में शुक्राणु अथवा वीर का प्रतिरूप क्या है अतए ब्रह्मचर्य के शारीरिक पहलू पर अत्यधिक जोर देना तर्कहीन है हालांकि एक तथ्य अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि काम लिप्तता से हृदय श्वसन और स्नायु तंत्र की उत्तेजना में वृद्धि होती है गहरे और लंबे समय तक ध्यान करने की इच्छा रखने वाला लोग कोई भी साधक ऐसी उत्तेजना का जोखिम नहीं उठा सकता हो सकता है कि कोई अभ्यास द्वारा शारीरिक कर्तव्य के रूप में लंबे समय तक एक आसन में बैठ सकने को सक्षम हो परंतु ब्रह्मचर्य के बिना लंबे समय तक गहरा ध्यान करना संभव है